जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा है अमित दोरकर जी ने अकोला से वो पूछते हैं समाधि में आशा विचार इच्छाओं का चुप होने का मतलब क्या जीवन परमाणु में बदलाव जैसे लिया जा सकता है और ये बदलाव अगर होता है तो क्यों होता है ठीक बात है देखिए मेरे को समाधि हुआ नहीं है लेकिन मैं सबका उत्तर देता हूं बिना हुए तो जिम्मेदारी आपकी है लेकिन क्या समझ में मुझे आया वो मैं आपको बताता हूं बाबा जी के मुंह से आशा विचार इच्छा हमारा चुप हो गया टेक्निकली क्या होता होगा उसका अनुमान हम कर सकते हैं चित्त जो है वो जो भी वास्तविकता है उसका प्रतिबिंबन चित्त में क्रिएट होता है तो इंद्रियों के माध्यम से और तमाम जो भी सूचनाओं के माध्यम से हम जो है चित्त में एक प्रतिबिंबन क्रिएट करते हैं किस बारे किस किस बात का एक प्रतिबिंबन बनता है ये अस्तित्व क्या है वास्तविकता क्या है अभी जो भी समाधि के लिए ध्यान धारणा की प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं के मूल में जो मान्यता है वो मान्यता ये रहती है कि संसार माया है इसी को हमको जपना पड़ता है ये संसार माया है तो मा संसार के प्रति अस्वीकृति के लिए काम शुरू करते हैं उसका क्या प्रक्रिया होता है भाई उसका प्रक्रिया ये होता है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो मेडिटेशन करने बैठते हो तो जो भी चीज़ आपको मेडिटेशन में मतलब अपने चित्रण में ध्यान में आती है आपको प्रयासपूर्वक उसके साथ अपना एक टैग लगाना होता है हैशटैग क्या हैशटैग लगाते हो है आप कि ये ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये संसार है और ये माया है ये मुझे नहीं चाहिए तो जैसे उदाहरण के लिए आप मेडिटेशन में बैठे और आपको पेड़ दिखाई दिया तो जो दिखाई दिया मेडिटेशन में आपको गाइड किया जाता है कि पहले उसी को बहुत ध्यान से देखिए आप बहुत ध्यान से देखते रहते हैं और फिर अपने में उसको आपको ये निर्णय करना पड़ता है कि ये मुझे नहीं चाहिए तो जो भी लोग इसको कर पाते हैं लंबे समय एक दिन दो दिन चार दिन वो पेड़ को देखते रहते हैं और उसके साथ अपने में ये जाप करते रहते हैं कि संसार माया ये मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए माया है तो जीवन में उस बात के प्रति एक अस्वीकृति पैदा होती है उसके बाद चित्रण वो दोबारा उस पेड़ का आता नहीं अब उसके बाद दूसरा कुछ आता है मान लीजिए कुत्ते का चित्र आ गया तो आप फिर उसके बारे में भी यही करते हो इसी प्रकार से पहले बड़ी बड़ी बाहर की चीज़ों के बारे में चित्रण होता चला जाता है उनके बारे में हम अस्वीकृति पैदा करते जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे ये सब हमारे परिवारों के नज़दीक आता है और परिवारों में ये ये मानना कि पत्नी मेरी जो है ये मेरी माया है हमको नहीं चाहिए बच्चे हमको नहीं चाहिए ऐसा करते जाते हैं तो धरती पर सामान सब सीमित है तो सारा सामान के प्रति जीवन में एक टैगिंग हो गया कि हमको नहीं चाहिए तो जीवन अपने को उस, उस अपने आप को सुख के अर्थ में पहचानना बंद कर दिया क्योंकि चित्रण क्रियाओं का मुख्य कारण है कि सुख के अर्थ में हम चित्रण करते हैं तो ये ये हमारा सुख नहीं है इसकी एक प्रकार से गहरी हमारे अंदर कमिटमेंट होती जा रही है तो उसका प्रमाण ये हुआ कि वो धीरे धीरे धीरे चित्र जितने हैं वो चित्र सब डायल्यूट होना खत्म खत्म हो गए भाई अब जिस दिन चित्र नहीं रहेंगे उस दिन क्या रहा तो चित्रण में अब अप, वो अपने आप ही खाली जगह आ गई है ना अस्तित्व में दो ही चीज़ें हैं एक सामान और एक जगह सामान के बारे में आप में अस्वीकृति हो गया आपने उसमें टैग लगा दिया धीरे धीरे वो जीवन में वो फाइल बंद हो गया अस्वीकृति के कारण हो रहा है और अब बच गया व्यापक व्यापक चूंकि अपने आप में कोई क्रिया नहीं है तो चित्र में यदि व्यापक बैठा हुआ है तो वो क्रिया नहीं होता है तो वृत्ति में तो कोई तुलन नहीं होता है और जीने के कोई स्वरूप में विश्लेषण नहीं होता है तो चयन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है तो आस्वादन जो है वो अभी सुख दुख दो का कोई मतलब ही नहीं रहता है इस प्रकार से इतने गहरे एक लॉक डेड लॉक लगाने की प्रक्रिया का नाम है समाधि जिसमें जीवन में जैसे परमाणु को हम परमाणु बम बना दिए है ना परमाणु का अब हम बम बना दिए अब कोई पूछे परमाणु बम बनाए थे तो प्रकृति की है तो प्रकृति का एक गहरा जो दुरुपयोग हो सकता था वो है परमाणु बम ठीक इसी प्रकार से जीवन नाम की कोई चीज़ है कल्पनाशीलता नाम की कोई चीज़ है उसका गहरा जो दुरुपयोग हम कर सकते हैं उसका नाम है समाधि समाधि में आकर आदमी ने पूरा सबको नकार दिया अपने आप को नकारा सब कुछ चीज़ को नकार दिया तो अब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं क्रिया शून्य हो गया क्योंकि जीवन क्या है एक प्रकार का प्रोसेसर है जो इनपुट है उसी के आधार पर काम करता है अभी वहाँ पर कोई इनपुट ही नहीं बचा कोई क्रिया का इनपुट नहीं बचा क्रिया का इनपुट नहीं बचने से इच्छा जो चुप हो गई इच्छा चुप होने से तुलना विश्लेषण चुप हो गया उसके आधार पर जो है आशा चुप हो गई तो ऐसा लगा कि जीवन में कुछ ऐसा घट गया जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है वो एक प्रकार का डेडलॉक हो गया क्या डेडलॉक हो गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको स्वीकार कर दिया गया तो आदमी में कुछ चाहना है करना है होना है पाना है इसका अनुभूति खत्म हो गया तो ऐसा उसको कहा गया कि सुख दुख से हम मुक्त हो गए ये गहरा एक जीवन का जो सर्वाधिक दुरुपयोग है प्रकृति में देखिए दो ही वस्तुएं हैं एक जड़ परमाणु हैं और एक चैतन्य परमाणु है हम सब भ्रमित रहें तो हमने जड़ परमाणु का दुरुपयोग करके परमाणु पर में और चैतन्य परमाणु में दुरुपयोग करके हमने समाधि को पाया अब प्रश्न यह आया कि पहले हमने अपने को बर्बाद किया या पहले धरती को बर्बाद किया इतिहास गवाह है पहले हमने अपने आप को बर्बाद किया पहले समाधि जैसी चीज को हम पहचाने ये एक प्रकार का स्वयं में की बर्बादी है उसके बाद हम धरती बर्बाद करने के लिए छोड़ दिए जब हम ही बर्बाद हो गए तो धरती तो का क्या है तो ये समझ में आना चाहिए द्रोण भैया इससे बाहर निकलो नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है रिसेंटली परिचय